भी भी भी पांक, पांक, पांक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं बाल कविता किसी को नहीं मिली मलाई चूचू चूहे ने दौड़ लगाई खाने को ठंडी ठंडी मलाई इतने में पीछे से पूसी आई मारा पंजा खूब डांट लगाई सरपट धागा चूचू चूहा डरकर हाल जो बुरा हुआ दुबक कर बैठ गया कोने में पूरी ने मु डाला भगवने में तभी मम्मी ने झांका धीरे से पूसी समझी चूचू आया पीछे से वापस पलटी दौड़कर किया वार पर रहा सब वार बेकार पलटवार में उल्टा हुआ भवाना चूचू ने भी छोड़ दिया कोना अब तो सचमुच मम्मी आई डंडे से की हुई पिटाई ताली बजाते उछला चूचू किसी को नहीं मिली मलाई टेबल और कुर्सी एक था टेबल एक थी कुर्सी कुर्सी थी बड़ी सयानी खुद को समझे महारानी बच्चे बूढ़े अमीर गरीब नेता हो या मजदूर कुर्सी से नहीं रहते दूध अकड़म बकड़म गोल कपकम अकड़म बकड़म गोल कपकम करते फिरतेड़म मंजिल को वे वाह ही जाती कुर्सी पर तो बैठ ही जाते इसीलिए कुर्सी इतराती अपनी किस्मत पर इटलाती टेबल बेचारा आंसू बहाता अपना दुख सबसे छुपाता लेकिन ऐसा, ऐसा कब तक चलता आया, आया परीक्षा का मौसम, मौसम पढ़ाई ज्यादा मस्ती का फिर तो चली, चली ऐसी बयार, टेबल बना बच्चों का यार टेबल पर, पर ही पुस्तक कॉपी जमती टेबल पर ही चुन्नू के हाथों से पेन है चलती। बिना टेबल के कुर्सी हुई बेकार पढ़ाई करने वालों के लिए टेबल कुर्सी दोनों बने हैं पक्के यार कंप्यूटर का भी जमाना आया टेबल पर ही उसने अधिकार जमाया अब कुर्सी को समझ में आई अपनी भूल बेकार ही उसने बोया पेड़ बबूल टेबल के पास पहुंच वो बोली तेरे बिना मैं तो हुई अकेली मिलजुल कर हम साथ रहेंगे जन जन से भी यही कहेंगे अभी आप सुन रहे थे बाल कविता चक स्वर भारती परिमल